सर्वत्र ते सर्वभूते तीरता श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद तेरा सत्ताईस अक्टूबर अठारह सौ बयासी भाटा शुरू हो गया जहाज कलकत्ते की ओर द्रुत गति से बढ़ रहा है इसलिए पुल पार कर कंपनी के बगीचे की ओर और थोड़ी दूर तक ले जाने के लिए कप्तान के को आदेश दिया गया जहाज कितनी दूर आ पहुंचा है इसकी अधिकांश लोगों को सुध नहीं है वे मग्न होकर श्री राम कृष्ण की बातें सुन रहे हैं समय कैसे चला जा रहा है इसका होश नहीं है अब मुरमुरे और नारियल के टुकड़े बाँटे गए सब ने थोड़ा थोड़ा लेकर खाना शुरू किया आनंद की हाट लगी है केशव ने मुरमुरे आदि लाने की व्यवस्था की थी ऐसे समय श्री राम कृष्ण के ध्यान में आया कि विजय और केशव दोनों ही संकुचित होकर बैठे हुए हैं तब जिस प्रकार दो नादान बच्चों में झगड़ा हो जाने पर कोई बड़ा व्यक्ति समझौता करा देता है उसी प्रकार श्री रामकृष्ण उन दोनों के बीच समझौता कराने लगे सर्वभूत हिते श्री राम कृष्ण केशव के प्रति अजी यह विजय आए हैं तुम लोगों का झगड़ा विवाद मानो शिव और राम की लड़ाई है राम के गुरु शिव हैं दोनों में युद्ध भी हुआ फिर संधि भी हो गई पर शिव के भूत प्रेत और राम के बंदर ऐसे थे कि उनका झगड़ना किचकिचाना रुकता ही नहीं था सब जोर से हंस पड़े अपने ही लोग हैं ऐसा होता ही है लवक उसने श्री राम के साथ युद्ध किया था फिर जानते हो ना माँ और बेटी अलग से मंगलवार का व्रत रखती हैं मानो माँ का मंगल और बेटी का मंगल अलग अलग है परंतु वास्तव में तो माँ के मंगल से बेटी का मंगल होता है और बेटी के मंगल से माँ का इसी तरह तुम में से एक के एक समाज है अब दूसरे को भी एक चाहिए सब हँसते हैं पर यह सब जरूरी है तुम कहोगे कि जहाँ भगवान ने स्वयं लीला की वहाँ जटिला कुटिला की क्या जरूरत थी पर जटिला कुटिला के सिवा लीला पुष्ट नहीं हो पाती बिना उनके रंग नहीं चढ़ता सब जोर से हंसते हैं रामानुज विशिष्टाद्वैतवादी थे उनके गुरु थे अद्वैतवादी आखिर दोनों में अनबन होने लगी गुरु-शिष्य आपस में एक दूसरे के मत का खंडन करने लगे ऐसा हुआ करता है चाहे जो कुछ हो फिर भी है तो अपने ही